एवं ब्रह्मणा ब्रह्मण अग्निना अमा अग्निर्वाह अग्निनाहम प्रसिद्ध जातवेद नाम प्रसिद्धतया आत्मा श्लाघय एवं ब्रह्मणा पृष्ठ यक्ष की ब्रह्म के द्वारा अपना शरीरवाणी से पूछे जाने पर तुम कौन हो प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में अग्नि ने कहा अग्नि रवा मैंने अग्नि नाम अहम वही है वही प्रसिद्ध अर्थ में अग्नि नाम से मैं अत्यंत प्रसिद्ध हूँ अग्नि नाम अहम प्रसिद्ध जात वेदा पीछा और मेरा दूसरा नाम भी है क्या प्रसिद्ध है कि नहीं मेरे गुणों की वजह से लोग मुझे जात करके भी कहते हैं लेकिन अग्नि की विलक्षणता वायु की अपेक्षा से है जितना देवताओं ने संबोधन दिया उतनी ही बात को कहता अधिक और भी उसके नाम बहुत है अग्नि के 48 नाम है स्मृति स्मृति पुराणों में लेकिन जितने देवताओं ने कहा था हे अग्नि हे जाते वेद ये तो शब्द प्रयोग किए थे बस वो ही तो उसने बोल दिया अतिरिक्त और जोड़ा नहीं वायु बड़ा अच्छा थोड़ा वो क्या करता है उसका संबोधन कल वायु कहा लोगों ने देवताओं ने राजा इंद्र ने भी जा करके जब इंट्रोडक्श दिया आपने आपका क्या कहता है इंट्रोडक्शन में मातृश्वाचाम वो लोग तो बोलते हैं दुनिया जानती है वायु नाम से लेकिन देवताओं ने भी नहीं बोला लेकिन मैं अपने बारे में बोलता हूँ मेरा स्पेशल गुण इससे थोड़ा ज्यादा अहंकारी है सबसे ज्यादा अहंकारी तो इंद्र है। राजा है आखिरी में अभिमान तो होगा ही इसलिए नाम प्रसिद्ध गया आत्मान लाभ है नाम के द्वारा प्रसिद्धि को जताते हुए अपने आप को प्रशंसा करते हुए उसने इन दोनों नामों को दोहराया तो मुझे लोग जो है अग्नि नाम से अत्यंत प्रसिद्धित जानते हैं और पचित लोग मेरा विशेष रूपे न जात वेद उत्पन्न हुए सगल पदार्थों को जानने वाला ऐसा भी जान ऐसे कहे हुए उस इंद्र के के प्रति ब्रह्म ने दोबारा अपना के द्वारा कहा प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुण नाम, त्वही। तस्मिन्नेवं त्वही। तस्मिन्नेवं नाम ऐसे जो प्रसिद्ध गुण जातवेदत्व पर नाम अग्रगा इन के बारे में जो तुम अपने आप को कहा है ऐसे तुझ में सामर्थ्य मिति तुम्हारे पास क्या है क्या सामर्थ्य है बताओ वह अग्नि ने जवाब में कहा इधम जगत सर्वम दहेयम भस्मी कुरिया जगत को मैं भस्मीभूत कर सकता हूं अभस्म रूपा स्थूल आकारों से संपन्न संपूर्ण जगत को एक ऐसा भस्मी भूत आकार को प्राप्त करा सकता अभस्म, भस्मी, हूं तो धारण कराना अभस्मम सम क्या हो गया? अभूत भावे तो इसलिए भस्मी दीर्घिकार इस दीर्घ हो गया व्याकरण का मामला भस्मी अभस्मी अभस्मीभूत रूप पदार्थों को भस्म रूप धारण कराता हूं ये मेरा सामर्थ्य है ये कहा स्थावरादि पृथ्वी इसलिए स्पष्ट हो जो स्थावर है उन्हीं को और पृथ्वी उपलक्षण है ये तो अंतरिक्ष स्थम दग्निरा अंतरिक्ष में स्थित को भी अग्नि जला देता पृथ्वी के ऊपर आकाश मंडल में विद्यमान जो पदार्थ हैं, कागज वगैरह उड़ रहे हैं पन्ने वो उड़ती हैं है कि नहीं आग लगा हुआ हो, धग हो, तो क्या सबको सब वो जला देगा जो भी उसके क्षेत्र में पकड़ में आ जाए चाहे वो धरती पर ही रहने वाला नहीं आकाश विद्यमान इसे जितने भी कीटाणु है कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे जो बीच में उड़ रहे हो इसे कहते ना कि आप चाहो न चाहो यज्ञ करोगे तो हवा में मन कीटाणु को मरने से रोक सकते हो क्या क्योंकि आप घी डाल डाल करके आप चाहते हैं कि हमारे यज्ञ जो अग्नि है जलते रहना चाहिए हर पंडित की इच्छा होती है हम जो हवन कर रहे हैं तो हमारी अग्नि सोई भी नहीं होनी चाहिए सोई आग में हवन करने से फायदा नहीं है सुर्खिया रही है इसलिए क्या बीच विश में घी डाला जाता है लकड़िया सुखी डाली जाती हैं ताकि धर धक जलते रहे सख्त तो जीवा दिखाई देते रहना चाहिए सख्त तो जीवा में हमें डालना है हैं सीधे डालो क्या फायदा उससे क्या जब जल रहा है तो जितने ही कीटाणु होगा मरेंगे हवा मंडल इसीलिए ना चाहते हुए भी इन सब में पाप होते हैं ना उनके लिए प्राय भी किया जाता है बहुत सारी चीजें हैं आप पूरे मंडप को जो है राख और क्या बोलते हैं इसका गोबर का लेप लेप मर देते हैं जितनी चींटी होंगे सब मर जाएंगे बेचारे राख डाल दिया अपने साथ में उनके घर भी बंद हो जाते हैं तो यज्ञ मंडप बनाना में भी बहुत सारे पाप होते हैं बनने यज्ञ काल में भी पाप है उत्तर काल में भी पाप है पाप सब मिश्रित सकल कर्म होता है कोई कर्म ऐसा नहीं जो पाप रही हो आप जी रहे हैं ये अभी युक्त है, है यानी जा जा रहा के जा रहे? अंदर अंदर रहे नहीं तो आप ही चार दिन मर जाए हाँ इतने सारे कीटाणु जाएंगे आदमी को सड़ा देगा अंदर में सब चले जाएंगे तो इतने बना रखा है ना वो आपके फिल्टर्स आपके अंदर ही पहले बना दिया अन्य को बाल बना रखे छोटे छोटे छोटे और उसमें थोड़ा चिकन बना दिया कभी कभी निकलता है ना माल पता लगता है तब है उसे छिपक जाते हैं अंदर भी इस तरह से बहुत ऐसे फिल्टर बना रखा छाती के अंदर तक ये सब फिल्टरों को होते ही जा रहा है तो इतने ही फिल्टरों में क्या हो रहा है सारे कीटाणों को और धूलकड़ों को रोका जाता है तो जीने में भी पाप है मरने में दबाप भाई कहने तो मरने के बाद भी कई ऐसे होते हैं जिनके वजह से लड़ाई होती रहती दुनिया में मरने के बाद भी लड़ाई नहीं हो तो ये होने ला काम कर जाएगा वो ताकि मेरे बनने का मेरे बेटे आपस में तो लड़ते रहे <laughs> ऐसे ही बाप कर जाता है नाम बना रहेगा <laughs> कहानी बनता नहीं इसलिए कहा जब पूरे जिंदगी भर तो पूरे गाँव में सब लड़ाझा करके ही जीता था बड़ा खुश रहता था वो लेकिन जो को लड़ाए खुश बिना लड़ा उसको रोटी नहीं पछता था उससे तो जब मरने के बाद कैसे लोग लड़ते रहे कोई उपाय तो करनी पड़ेगी ना मरने के बाद लड़े भयंकर हो खूब लटभनी चाहिए मेरे वजह से क्या करा उसने एक विल लिख दिया मेरे मरने के बाद मेरे मुर्दे को इस गांव के स्मशान में नहीं जलाना है अगले गाँव के स्मशान में जला देना अब अगले गाँव में इस गाँव को जलाने नहीं देते थे अब ये क्या कर लिखा है नहीं इच्छा अब इस चक्कर से मुर्दे को वहां ले गए और वो लोग रोक दिया मार लट बजी खूब लड़े मुर्दा खुश होगा <laughs> <laughs> <laughs> दुनिया ऐसी होती है फिर बड़ा अधिकारी लोगों को बोला गया क्यों लट मार हो रहा है क्या हो रहा है कई दिन मुर्दा वहीं पड़ा रहा रोज रोज ये लोग जाए जलाने रोज वो लोग लट बजाये कि लट मारे बड़े अधिकारी आए ऐसे ऐसे है क्या करें मजबूरी में उनको चलो फिर पुलिस के संरक्षण में उसको उसी गांव में जलाया गया जाए तो ऐसी घटनाएं संसार में होती है तो जीना मरना सब में पाप इसलिए कहते हैं कि भाई देखो ये केवल पृथ्वी में नहीं किंतु अंतरिक्ष में रहने वाले भी को मैं जलाने के सामर्थ्य रखता हूं अहने सामर्थ्य का वर्णन किया अंतरिक्षस्तम दहवा अग्नि ना अग्नि के द्वारा अंतरिक्ष पदार्थों को भी चला दिया जाता है तस्मा एवं अभिमान दे, दे, ऐसे अभिमान वाला उस अग्नि के लिए ब्रह्मा उस यक्ष ने श्रणम निध एक सुखा घास किनका उसके सामने रख दिया कहा रख दिया पूरा निध कु में रख इसके सामने सामने अग्नि अग्नि के ब्रह्मा यह कहते हुए ब्रह्म ने ने स्थापना स्थापना कर दिया स्थापना करता हुआ एक तीर्ण मात्र इस तीन के मात्र को मेरे सामने तुम जला दो न तुम समर्थ हो यदि तुम इसको जलाने में समर्थ नहीं हो तो तो अपने अंदर विद्यमान दुर्भिमान है सब को जला सकता हूं ये को तुम त्याग दोन को नहीं जला सकते हो संसार संसारदार्थ तो जलाने का अपने सामर्थ्य के जो दुर्भिमान है इसको तुम्हें त्यागना ही होगा इतुक्त ऐसा कहे जाने पर तत्म उप्रिया उस के को जलाने के लिए क्या किया तृण तो समीप में गया उप समीप में किसके तृण तृण के समीप में प्रयाय प्रकष्ट रूपे कैसे गया वो भी सर्वज पूरा ताकत लगा करके गया देना वेगेन गेग्य तो द्वारा जाकर गे नशु नाशक में वह बिल्कुल समर्थ नहीं हुआ कौन स हुआ तृणम दग्धुम अशक्त तो उस घास को जलाने में असमर्थ होता हुआ रीड़ित तो हत प्रतिज्ञा लज्जित हो अपनी प्रतिज्ञा का नाश जाने के कारण से से देवा देवान प्रति प्रतिकतवान। वहीं से गया आगे एक कदम रख करके पूछने की हिम्मत भी नहीं हुआ कि आप कौन हैं जो मेरे सामर्थ्य को कुंठित कर दिए हो एक घास में नहीं जला सका आगे कुछ भी इंक्वायरी करने की बुद्धि नहीं रह गई बुद्धि की स्पूर्ति शक्ति प्रतिभा शक्ति मेधा शक्ति सारी शक्तियां जीरो पे पहुंच गई बेचारा चुप छाप वही से लौट गया देवताओं के प्रति वहां से लौट गया और क्या कहा देवताओं अशकम शक्तवान अहम विज्ञातु विशेष तो ये तक्षम कहा कि न अशम मैं नहीं जान सका क्या नहीं जान सका मतलब शक्तवान अहम मैं इसको विशेष रूप में जानने में समर्थ नहीं रहा विशेष रूप जानने के समर्थ क्या यह देख अध्यक्ष मित्री यह कौन है यह मैं नहीं जान सका ऐसे कहकर वह लौट आया जब लौट आया ये तो लौट में भी आ गया और इसके कहानी के आधार पर जितने पुराणों में आता है राजाओं ने क्या कर दे पहले छोटे मोटे को भेजते थे अकांस ने क्या किया पहले पुत्रा को भेजा यो मासुर को भेजा शकटासुर को भेजा ये मुसुर वो असुर, दुनिया पर को भेज दिया, मुकासुर अठारह भेजा सब को कृष्ण मारते गया, मारते गया, मारते रावण ने भी क्या किया कुंभकर्ण को भेजा भाई को भेजा अन्यों को भेजा बेटे को भी आहूति दे दिया लेकिन खुद पहले नहीं गया कथा में जैसा इंद्र पहले गया क्या? नहीं इंद्र तो अपने आप बचा के रखा है स्ट में देखेंगे करके बाकी को पहले दूसरों को भेजता है पर पर आधारित तो और पुराण बता रहे हैं वहाँ पर सारी कहानियां अहंकार का नाश के लिए पहले अहंकार क्या करता है अपने रक्षा करता है। मान, बुद्धि इंद्रिया सबको भेज देता है जाओ भाई तुम लोग भिड़ो जो शत्रु है सामने अब लेकिन क्या करें वो एक एक इंद्रिया एक एक मन बुद्धि सब फैल हो जाते हैं अगला जो तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते तब ये अहंकार जा रहे तुम कोई नहीं कुछ नहीं कर सका सब बेकार है हमारी रोटी खा खा करके बर्बाद हुए छोड़ो मैं ही चलता हूं स्वयं जाएगा स्वयं जाए स्वयं ही फेल हो जाएगा फिर तत्व ऐसा है जो ग्रहण कर लायक ही सारी पुरानों में की नहीं यही सारी पुराणों में कहानियां मिलते ही नहीं बोलती चाहे भागवत में हो चाहे कोई पुराण में देखो रामायण हो सब जगह महाभारत में सब जगह यहाँ या वो यार है पल अग्नि को भेजा ये सबसे उछलता था अग्रगामी था वो उसके बाद में दूसरे नंबर में वायु है सबसे बड़ा इसलिए आता अथ वायुमप्रवन वायुवेत द्विजानीहि किमेत दक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवतम अभ्यवद कोशीदि वायुर्वाहमस्मित्य प्रवीद माद्रिश्ववाहमस्मीति तस्मि स्त्वयकिं वीर्यमित्य पीदग सरम आददीय तस्मित्रणा स्वेति तदुप्रेयाजव तिवृदेन एकदम विज्ञातक्षुम अब्रुवन उसके बाद वायु को कहा इंद्र ने और अन्य देवता मिलकर हे, हे वायु हे वायु इसको तुम जानो यह हो गया यहाँ पर अवादेश हेवा यो जानी किमे तद एक्स कौन है इस बात को तुम सम्यक प्रकार से जान गया हो ऐसा कर से कहते बड़ा उसने भी क्या कहा ठीक है मैं शिक्षक यक्ष का पूरी हुआ पूछ कर आऊंगा गया बेचारा तथा उर्वत पूरी ताकला उसकी ओर दौड़ा अब मैं इसको पूछूंगा तुम कौन हो इतने में लेकिन जाते ही उसके समक्ष दिव्य प्रकाश में यक्ष पूज्य ब्रह्म के समक्ष पहुंचते पहुंचते एक तरह से क्या पहुंचना क्या है वो अपनी आत्मा है दूसरा तो है ही नहीं कहा पहुंचेगा कहने के लिए है कि वे कथा है समझा रहे हैं कि बुद्धि की दौड़ गई मैं ब्रह्म को पकड़ लूंगी कहाँ पकड़ पाएगी नहीं बुद्धि नहीं पकड़ सकती न मन पकड़ सकता है न बुद्धि पकड़ सकती है न अहंकार पकड़ ये तीनों है या मन बुद्धि कि हर साधक के जीवन में ये सारी घटनाएं घटती है कि हम ब्रह्म के अनुभव करने चलते हैं मुमुक्षो करके तो सारे बाधक यही हैं ये, है। ये विशिष्ट रूपे में ग्रहण करने की आदत से मन बुद्धि अहंकार को उस ब्रह्म को भी विशिष्ट रूपे में ग्रहण करने के प्रयास करते हैं फेल हो जाते हैं और फेल होते दुखी होते क्या इतने साल मैंने साधना किया इतने साल लगाया फिर भी जीरो पर ही रह गया पकड़े में नहीं आ रहा ब्रह्म वह लेकिन शरण जाता ही नहीं स्वयं के शरण में जाना पड़ता है बाह्य विशिष्टाकरण ग्रहण करने, करने प्रयास करने से नहीं होता आत्म रूप आते बंधु इधर आत्मवी शरण वेशमतियां कहती हैं उसके आधार पर स्वयं अपनी ही शरण में अपने आप को जाना पड़ता है अपनी परिकृपा अपने आप करनी पड़ती है सबसे पहले आत्मकृपा तो होती है आत्मकृपा के बिना शास्त्र कृपा नहीं होगी शास्त्र कृपा के बिना ईश्वर कृपा नहीं ईश्वर कृपा के बिना गुरु कृपा नहीं कुछ लोग क्रम बताया पहले आत्मकृपा आत्मकृपा ईश्वर कृपा ईश्वर से शास्त्र कृपा छात्र कृपा के द्वारा ही गुरु कृपा होगी स्वयं पर कृपा करो स्वयं अपनी वृत्तियों को अपनी इच्छाओं को मारो जबरदस्ती उगती हुई इच्छाओं को मारना ही होगा नहीं मारेंगे तो जीवन कभी सफल नहीं हो सकता भटकते रह जाएगा। सन तो ही जो मन को मारा एक दो तीन चार मत करो उसमें बेकार है ना पांच छह सात आठ नित्य करो गीता पाठ नौ दस ग्यारह बारह सन तो ही जो मन को मारा मन को मार तो इच्छाओं को मारना ये फालतू तो इच्छा जगती रहती है चलो क्या रखा है पढ़ने में चलते हैं वहां नर्दा परिक्रम परिक्रमा करने गया भी कर रही है तेरे में उसमें अंतर ही है तो क्षेत्र नंगा चढ़ा पड़ता है वह सारे मामे होते मामे बोलते हैं उनको तो जंगली लोग है वो सब कपड़ा लंगोटी पंगोटी चल सब छीन लेते सारा छीन लेते नंगा गर्गा असली महात्म बनाकर अभी भी हाल है वाले इसको कुछ नहीं करता उनका अधिकार है ओके जो कुछ भी एक बार ऐसे ही किया तने नंगा नंगा नंगा चला तो तो तो पीट पीट दिया तो नंगा आया तो तो नंगा आया। पीट दिया तो तो नंगा आया आया जान के तुम तो जरूर गांव से पहले जो है ना वही माल जो पर करा दिया होगा कि वो भी उस दोनों पार है दस किलोमीटर लंबा दोनों पार्ट लोग क्या करते हैं यहां से माल पैक करके वहां भेज देते नऊक से उस तरफ आश्रम है तो नाम वगैरह रखता है उसे रख देते हैं ये घूम तो माल लेके जाएगा अंबल उम्बल सारे ऐसे कई लोग करते हैं ये मामू को मालूम हो गया अब जो खाली जाए उस पीट देते तो खाली आया माल लाओ अब लोग यहां पर ऐसे कहाना भी है वहां पर नर्मदा जी भी ऐसे लोगों को देखा गया जो लोग इस तरह से करते हैं उनकी यात्रा भी सफल नहीं परिक्रमा सफल नहीं हुआ क्योंकि उस क्षेत्र में लोगों को बसाया है परमात्मा इस प्रकार व्याधेश्वर महादेव तो वही है झाड़ी व्याधेश्वर महाव जो शिवप्राण में कथा सुनते हो ना शिवरात्रि का दिन वही है उन लोगों को यही कहा आज तुम पशु का वध करोगे नहीं जो यहां यात्री आएंगे हमारे किनारे उनको लूट के तुम्हें खाना पड़ेगा ये शिव का वरदान है उनको इसलिए हम लोगों का कर्तव्य जो यात्रा करने जाए तो उनके लिए ले जाए तभी शिव की कृपा होगी ना की कृपा होगी यात्रा सफल होगा कहने मतलब पहले आत्म तो कृपा होनी चाहिए अपने ऊपर कृपा इच्छाओं को रोक अनावश्यक जो इच्छाएं आती हैं इनको रोकना पड़ेगा जब इनको रोकेंगे तभी शास्त्र हृदय में स्थापित होता है जब शास्त्र कृपा होती है अतएव ईश्वर कृपा जरूर होगी ईश्वर कृपा होगी या तो सदगुरु की प्राप्ति होकर वह सारा शास्त्र सफल हो जाएगा सम्यक साधन की प्राप्ति हो जाएगी पहले भी छोटे मोटे बहुत गुरु मिलते हैं पढ़ाने वाले लघु से लेकर के जो है वृहत प्रस्ताव पढ़ाने वाले सब छोटे मोटे गुरु हैं हम लोग असली गुरु जो होता है सदगुरु होता है वो हम ब्रह्मा एक बार बोल देता है में पढ़ गया कहाँ ही खत्म हो गया सुनने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं नहीं आपका स्टेज उस तक आना चाहिए ना परिपक्का अंतकरण होनी चाहिए तब नहीं तो ऐसे महाकृष बैठे सुना भी रहे तो भी आपके ऊपर से उड़ जाएगा वो ऊपर से चला जाएगा वैसे ही महात्मा चिकना बना करके बैठे रहते हैं कहाँ टिकना है ऊपर लेकिन इसे अंतकण शुद्धि के लिए सारा मेहनत करना पड़ता है कहानी की अगर समझा रहे अपने मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रण में रखो युसारित शब्दों से नियंत्रण में होना चाहिए। उसके कहा मुख्य तीन गुना ले रहे अग्नि वायु इंद्र मन बुद्धि अहंकार कैसे देखिए आगे आएगा सुषना गंदरा सुषना वायु करके बोलेंगे भाषा अभ्य वलत उसके प्रति भगवान वह ब्रह्म ने कहा आश्चर्यवाणी के द्वारा ही को सी तुम कौन हो वायु उसने कहा मैं वायु नाम से सुप्रसिद्ध हूँ नहीं हे देवताओं ने भी संबोधन नहीं दिया तुझे तो अपने तो तो तो तो तरफ से जोड़ लिया ज्यादा अहंकार बता तो रहा तो है ना ये मातृश्वाहस्मी ये देवता ने नहीं कहा हे वायो हे मातृश्वर कहा था क्या नहीं कहा संबोधन दिए थे ने अपने तरफ से जोड़ लिया मेरा नाम मातृश्वा भी है मातृ अंतरिक्ष श्वेत गच्छ दी थी, थी, थी करने वाला वैसा जो मैं मातृश्व नाम का तो ऐसे क्या वीरिय सामर्थ्य तुम्हारा तो पूछे जाने पर इसने कहा एकदम सर्वम आदरियम पृथ्वी आद जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर और अंतरिक्ष ने उन सबको मैं धारण करता पकड़ लेता हूं फिर मेरा सामर्थ्य उड़ा देता हूँ सबको वो लेकर के कहा से कहा पकड़ के ले जाता है देखो कहाँ का रेट यहाँ आ जाएगा यहाँ का कपाड़ कहाँ चला जाएगा धानी तूफान चलता है सारा कपाड़ ले के दूसरे को ले जाता मिट्टी धूल गन सब ले जाता कहीं कहाँ कहीं पहुंच जाता है जो कुछ भी है सब उड़ाने के सामर्थ्य है मेरे पास यहाँ तो भारत में कुछ नहीं और ऐसे भी देश है जहाँ पर मकान गड़ा के ले जाता है मकानों कोड़ा के ले गया समुद्र में पहुंचा दिया सबको आज भी कोड़ा के ले गया सब मकान को लेकर आदमी कहाँ खड़ा हो रहा है वहाँ वो भी गया फिलीपींस में हाँ, आप कैलिफोर्निया साइड में हरे भयंकर तूफान आते हैं बहुत धन्यवाद लोग इसलिए मकान बनाना ही छोड़ते क्या मकान बना है लकड़ी का बनाओ टेम्प्रोरी लकड़ी मेरे उड़ जाए फिर दोपहर लकड़ी का बना ऐसी <laughs> ऐसी जगह भी है इस दुनिया में दृष्टांत। ये दृष्टान उसके सामने में एक तिनका सूखा घास को स्थापित करके कहा एत इसको ग्रहण करो उड़ाओ दिखाओ मेरे को तुम ले जाओ इसको कहीं ना कहीं नहीं उठा करके आंसर कद वपरे आया उसको पकड़ने के लिए पूरी चोर उसके समीप में गया सर्वजेना पूरा तेज लगाया तो नशाक नश तुम मैं उसको पकड़ के हिला भी नहीं सका एक थोड़ा सा भी हल्का सा भी हिला भी नहीं सका जैसे कि वैसे टस मस होकर के मेरा हो घास सब तो नहीं बपरते वहीं से ये भी वही हाल है अग्नि जैसे वहीं से, वही से लौट गया मन बुद्धि तो अहंकार होता है इतना आसानी से हार नहीं मानता टिका रहता है बात है है है तो तो थप्पड़ थप्पड़ कोई हम भी मार ही ही देंगे हिम्मत बनी रहती किसी, किसी। वैसे, वैसे तो तो क्ष तो तो उसे जान नहीं सकी यह क्या है यक्ष विशेष रूप जान नहीं सकने से वही से लौट आया वायु देवता यह सामान्य रूप में आप यहां तक ये यह बातों को समझ लेना है थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अग्नि को मन का बुद्धि को मान वायु को बुद्धि इसके पीछे क्या कारण है उनको थोड़ा समझ लेना है और अग्नि से मन मन से यहां जागृत अवस्था बुद्धि पीछे है इसलिए महातृष्वर कह दिया खुद को बीच में घूमने फिरने वाला हूं दो अवस्थाओं के कौन सी है स्वप्न अवस्था का बोधक है और इंद्र सुषुप्त अवस्था का बोधक जान्त में है। जहां पर उसका प्रमुख का अनुभव भी हो जाएगा हम सुबह वही ग्रहण कर पाता है जागृत और स्वप्न में उसको गंध भी नहीं मिलता है हम विषय में ही आसक्त हो जाते हैं वहीं लौट आते हैं, विषय से ही लौट आते हैं यदि यहाँ भी, भी चैतन्य प्रकाश उसी प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है फिर भी हम उस चैतन्य को ग्रहण नहीं कर पाते जागृत और स्वप्न में नहीं सुषिप्त में किंचित चैतन्य का भाष हो जाता है वो सुखान अनुभव कर लेते हैं और इसलिए हम कहते हैं मैं अपने अज्ञान को भी देख रहा हूँ सुख को भी अनुभव कर रहा हूँ इसलिए अहम वहां रहता है अहंकार रहता है वहां बाकी सब अहंकार भी कैसे रहता है अदित्य के साथ जी भूत होकर है माना गया अदय वो अनुभव कर पाता है और इसकी स्मृति बनती है नहीं तो संस्कार कहां से आएगा तीसरे कहते हैं यहाँ मन कहने से अग्नि अग्नि को कहा मन मन से जागृत अवस्था वायु से बुद्धि बुद्धि से जो है स्वप्न इंद्र से जो है अहंकार अहंकार से सुशुप्त अवस्था अवस्था का विवेक इस तरह से यहाँ पर हो जाता है यह अंत कर्ण चतुर्य का शुद्धि के द्वारा चतुर्थ जो अंत कर्ण का चौथा जो पाण है साक्षी जो मन बुद्धि का चित्त उस चित्त का प्रकाशन हो है उसको यहाँ पर अलग कहानी के रूप में यहाँ संक्षेप में कहा दे रहे हैं रज और तम का विवाह होने पर सत्य को उद्रेक जब होता है तब देवताओं का विजय होता है ये संक्षेप में कहानी अस्मा के विजय हमारा विजय विजय क्या है यहाँ पर वास्तव में सत्य स्तम की लड़ाई लगातार आपके शरीर में चल रहा है मन बुद्धि अहंकार में सत्यगुण रजगुण की निरंतर लड़ाई चलती रहती चलती रहती चलती रह है लेकिन अनेक जन्मों की साधना शास्त्र वगैरह संस्कार और अभ्यास की वजह से पुण्य कर्मों के प्राधान से क्या होता है रजगुण तमगुण अभिभूत हो जाता है सत्य को उद्रेक होता है यही देवताओं का विषय है विवेक नहीं हो पाता तो प्रश्न उठा विवेक का कर्म में कौन प्रतिबंधक सातवृत्ति काल में अभी हम विवेक नहीं कर पा रहे हैं कि उसका क्या कारण है वहां प्रतिबंधक दुर्भिमान है अपने सामर्थ्यों का कथा से लक्षित करना चाहते हैं स्वसाम दुराभिमान विशिष्ट अहंकार के कारण से बुद्धि विवेक नहीं कर पाती है सात्विक अवस्था में भी स्वकृत दीर्घकालीन साधना अभ्यास में जो राजा के समान सर्व इंद्रियों का प्रवृत्ति के या ही अहंकार जो है वह अभ्यास का भी ज्ञान अभ्यास साधना अभ्यास भक्ति का अभ्यास जो भी अभ्यास किया होगा उस अभ्यास का ही वो क्या करता है अभिमान कर लेता है उस अभिमान की वजह से बुद्धि विवेक नहीं कर पाती है जैसे विवेक नहीं कर पाती है, तो बंधन अनुवृत्ति रहती है इसे कुछ समय के बाद पुनः क्या होती है अभिभूत होकर के दोबारा रजगुण और तमुन की वृत्तियां जारी हो जाती दोबारा चालू हो जाती चक्र चलता है हर जीव साधक के जीवन में आता है लेकिन यदि साधक थोड़ा सतर्क रहे और अभिमान अहंकार को काटने के साधना अपनावे तो उतर आएगी ब्रह्म उतराई शास्त्र उस हृदय में प्राप्त हो जाएगा सम्यक प्राप्त नहीं तो शब्द ज्ञान मिल रहा है मिल ही रहा है सबको हजारों लोग पंडित है हजारों वेदांत पंडित हजारों वेदांत आचार्य हजारो भ्रमण कर रहे हैं दुनिया में कम है क्या कम नहीं है सर्टिफिकेट वाले भी कम नहीं है और स्वतंत्र पढ़ के वेदांत आचार्य लोग भी कम नहीं है और मनमुखी वेदांतियों का तो कहना ही क्या है वो भरबार हो गए हैं आज के जमाने इंटरनेट से उतार के पढ़ लिया कहीं से पुस्तक खरीद के पढ़ लिया कहीं किस तरह से पढ़ लिया नहीं तो बटन दबा आस्था चैनल ये चैनल वो चैनल सुन के वेदांत समझ गया क्या वेदांत ऐसा पढ़ के होगा आचार्य देव स्वादिष्ठा भवती परिषद कहता है बिना आचार्य के मुख से श्रवण किए कोई भी विद्या सफल हो नहीं सकती वेदांत तो कैसे हो सकती असंभव श्रोतम गुरु परमेश्वर गुरु में मंगल को अपने विधान किया बिना उसका नहीं होगा तो तब अगर धीरे धीरे ऐसे अनेकों गुरुओं को के भी टक्कर खाना पड़ता है अनेकों गुरुओं के चक्कर में घूमना पड़ता है हमें अने अनेक आचार्य रूपी गुरुओं के चक्कर में, आचार्य गुरुओं के चक्कर में भ्रमण करोगे तब में सदगुरु प्राप्त हो जाता है शुद्धि के सीढ़िया है गलत नहीं है जैसे स्कूल्स है प्राइमरी स्कूल एलकेजी, यूकेजी, आजकल तो किंडरगार्टन किया और भी पहले हो गया प्ले ग्रुप नाम से रख दिया है वो बच्चा पैदा होने के तीन महीने के बाद ही छोड़ दिया जाता है वहां पर वहीं से उसका टीचर शुरू हो गया पट्टी करना पिशाब करना तो वो सिखाएगी पहले तो माँ बाप सिखा देते हैं, शुष करो, शुष्को करते करना वहाँ नहीं करना है <laughs> <laughs> अब दूसरे लोग कराते हैं। मैंने वहां से लेकर टीचर शुरू हुए डिग्री कॉलेज तक कितने टीचरों को पास करते हो डिग्री पीएचडी पाने के लिए एक दो टीचर थोड़े जो आ, वो जो लौकिकी विज्ञान के लिए एकेडमिक एजुकेशन है उसके लिए तुमको कितने टीचर अपनाने पढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन ने तो कहना ही असली तो अनेकों आचार्य गुरुओं के द्वारा जाना पड़ता है चाहे आचार्य गुरु है किसी ने किसी को बना के चलना पड़ता है तब धीरे धीरे सरिपक्वता को ज्ञान प्राप्त होता है वो सारी बात संक्षेप या कथा के द्वारा सुना रहे कि भाई किस प्रकार से ये बुद्धि भी विफल हो गई अब भाष्य में जाइए इंद्रमिति पहले भाष्य दो तीन पंक्ति है अथा वायुम अथा अनंतरम अथम ने अनंतर अथवाय इत्यादि प्रतीक है मंत्र का भाष्य कर रहे हैं अथम ने अंतरम वायुम अब्रवन हे वायो ये विजानी इत्यादि समान अर्थम पूर्वेड़ा पूर्व मंत्रों के अर्थ जैसे अग्नि के प्रसंग में था वैसे सारे अर्थ यहां भी ग्रहण कर लीजिए मंत्रों में कोई विशेष अर्थ है वो केवल बता देंगे जैसे वायु शब्द का अर्थ बता रहे हैं वायु शब्द बनता कैसे वाह गति गंधनयो धातु से उन्न और युग आगम वायु बना इस तरह कहते हैं वानात गंधनात वायु गति गंधनो दोनों अर्थ ले रहे वाह मानात मन गमनात गंधनात का मतलब होता है गंध धातु का सूचनम सूचना इति वायु गमनाथ गमनाथ वायुः सूचना दो बात है क्योंकि यह बुद्धि ऐसा है जो वास्तव में चैतन्य का प्रतिबिंब धारण करती है और वह अपने को सूचित करने वाली वस्तुओं से एकदम धना और यह पुति है निर्विषय को लेकर के ब्रह्म की ओर जाने के सामर्थ्य रखने वाली होती है जब अविशिष्ट रूपे ब्रह्म की ओर जाती है इसको कई बार दृष्टान के द्वारा दिया हूँ दर्पण का भी दृष्टान दिया हूँ जिसके द्वारा समझा चुका हूँ किस प्रकार से बुद्धि वापस भ्रम की ओर जब विषय रहित होकर अविशिष्ट रूपे अनुभव करने चलती है तो बुद्धि में ही सामर्थ्य स्वरूप को अनुभव करने का इसलिए गमनत ब्रह्म प्रति विशुद्ध रूपे न शुद्धता विशिष्ट न अर्थ लेना है वहां मन में अग्रगामित्व जाते तो है कि मन कैसा है सबसे पहले वही है निकलेगा ना तो, जब तक तो वो नहीं निकले तो इंद्रियां क्या करेगी कुछ नहीं कर सकते इसलिए अग्रगामित्व और मन में मिल जाता है और जो कुछ भी जगत में पैदा हो रहा है उन सबको इन इंद्रियों के माध्यम से कौन जानता है मन ही पहले करता है। मन में है। कि जायते जातं वे, वे, दोनों नेग् किया था जैसे वैसे वायु में क्या है बुद्धि क्यों लिया क्योंकि वायु भी अग्नि के अपेक्षा शुद्ध है वायु अग्नि की शुद्ध क्यों है अग्निस्थूल रूप तक धारण करता हुआ उपाधियों के कारण से अनेक रूप धारण करते हुए अशुद्ध के सदृश दिखाई देता है जब सब को जला जलक शुद्ध करता है लार भी है वायु बुद्धि कहा है मन और अहंकार का बीच में है मन और अहंकार का बीच में है और यहां वायु भी निचले लोग ऊपर के लोग बीच का अंतरिक्ष में स्थित मध्यस्तत्व भी सादृशता भी है माने मातृशित्व भी सादृश्य होने के खाते और सप्रवस्था भी क्या है दो अवस्थाओं के बीच के अवस्था बनी गई है अतः दृष्टिकोण से भी वायु को हम यदि हम मध्य में ले रहे हैं तो बुद्धि नाम से तो कोई दोष नहीं आता है सभी वहां गुण उसका समान बन रहा है शुद्धत्वाद गंधनाथ बुद्धि जो है ब्रम की ओर शुद्धता युक्त गमन होने के कारण से और आत्मक सूचना च वही से प्रतिबित होकर चेतनी आकर के अनुभव में आता है इसलिए भी तो गंधनाथ तीनों हेतु वायु में जो है बुद्धि में भी है, और वायु में मात्र मातृशत्व है या बुद्धि तो में बुद्धि होती है अतएव भी यह इस दृष्टिकोण से यह समझना है कथा को मन बुद्धि अहंकार जागृत स्वप्न शक्ति मातृ अंतरिक्ष मातृश्वा अंतरिक्ष है में, अंतरिक्ष में क्या है पृथ्वी और स्वर्ग बीच का क्षेत्र सर जागृत होती बीच का स्वप्न इस तरह से हमने लेकर समझा स्वप्न अवस्था अथवा जो मन और अहंकार के बीच बुद्धि ये सब लक्षार्थ में हम चले गए ये छोड़ देते हैं मात्र श्रीदम मैं सारे चीज को मैं ग्रहण कर सकता हूँ कौन से सारे चीज को इत्यादि ये जो कुछ समानी में है या पृथ्वी उपलक्षण है अंतरिक्ष को भी ग्रहण कर लेता है इत्य समान अर्थ ही लेना चाहिए अब अंत में सब देवता लोगो ने देखा दो प्रमुख हार गए तब क्या होगा छोटे मोटे क्या करेंगे अपना नंबर ले नहीं अब राजा साहब को आप ही चलिए अब और कौन करे तथेति कर उसके बाद देवता वो वायु प्रमुख होकर के सभी अन्य देवताओं ने क्या किया हाथ चौर का महाराज आप तीसरे चौथे को टेस्टिंग में मत डालो खुद चलो आप ही जानिए आप पे समर्थ इसको जानिएगा इंद्रम अब्रवन इस इंद्र को कहा आप जाइए इंद्रम इद्रम संतम इंद्रमित उनका नाम वास्तव में क्या है इदंद्रम इधंध्रम इधम इदंद्रह दी थी इधंद्रदम इदंद्रह पश्च्य इदंद्र को शॉर्टकट में इंद्र कर दिया इदम द्र धन मोर को अनुसार हो गया बीच का तो लोभ कर दो इंद्र बन जाए तो स बनता है उसको में हाँ? आया त्रीम। है इदं, इदं उसको इंद्र बनोप कर दिया छांद स्लोप है क्यों परोक्ष प्रिया ही देवा ये कोई भी देवता अपने नाम को सीधा पुकारना को सुनना नहीं चाहता परोक्ष प्रिय होते हैं का नाम वास्तव में क्या है इद्र और बोलते हम लोग क्या इंद्र को लोग करके बोल हैं परोक्ष प्रिय है उनका नाम सीधे नहीं कहा जाता है इसलिए ऐसे इधम क्या है वहां इधम यक्षम पूज्य ब्रह्म पश्यो असौ दृष्टवान यह स इध्र सव इंद्र इदं रूपेण उस ब्रह्म को सबसे सब पहले देखने वाला जानने वाला वह वा महापुरुष का नाम इदंद्र, जिसको इंद्र नाम से कहते हैं वह इंद्र से यो ने कहा उसका नाम इंद्र पड़ा है उस पोष्ट का नाम इंद्र हो गया कि जो भी उस पोष्ट में आएगा उसकी यही कहानी होगी पहले वही व्यक्ति इदम रूप सामने एक रूप ब्रम को अनुभव करता है हर कल्प में हर युग के बाद होने वाला जो हर मनवंत्र में जो इंद्र आएगा उन सब सबका इसलिए उसका नाम ही इंद्र रखा जाता है जो भी उस पुरुष में आएगा हे मघवन एक और नाम दे दिया आपका दूसरा नाम क्या है हे मघवन दिया हे मघवन मैंने मखवन, मघवन है बल बलवत्ता अत्यंत बलवान अहंग अहंकार टूट गया तो सारा गया जब तक अहंकार थोड़ा सा भी है तो आदमी जिंदा है अहंकार जीरो पे पहुंच गया तो खत्म इसके लिए भी संत लोग एक कहानी सुनाते ना एक बार एक महात्मा था हो गया अपने आप को सिद्ध मानता था बड़ा विरक्त था तो पशु भी था सिद्ध मानता था मैं महा सिद्ध पुरुष हूँ और किसी राज्य में चला पड़े थे छोटे छोटे राज्य होते थे गया, गया तो भिक्षा मांगा तो कोई उसको भिक्षा नहीं दिया बड़ा बुरा लगा लोग कैसे लोग हैं उनको कोई मानता ही नहीं कोई देखता भी नहीं पूरा राज्य को झुका के रहूंगा दिमाग में आ गया, गुस्सा के बाहर आया राज्य के उसके बाहर आ गया बैठ मौन, और गया चढ़ा को बोला बोलना कि महापुरुष आए हैं रात रखर पहुंचा कुछ भी खाते पीते नहीं है बाकी में कुछ नहीं खाता था, प्रंका जब चढ़ गया तो नहीं खा रहे तो नहीं खाने मर जाए कि नहीं खाए आप धीरे धीरे दे चालीस दिन हो गया पचास दिन हो गया खाया नहीं खाए वहां तो बिना खाए रहते हैं और लोग भीड़ लग गई राजा अहंकार चढ़ते गया मस्त बैठा हुआ है बिना खाए पिए पानी के राजा खबर पहुंचा राजा ने कैसा महात्मा को दर्शन करना चाहिए मंत्री को कहा चलो चलो चलो गए से दर्शन सुनकर आए लेकिन उसको देख करके मंत्री बहु ब्राह्मण भी था और बुद्धिमान तो उसे समझ गया अंदर से महात्मा नहीं है बाहर है। आकर राजा को कहा बाहर से है ढोंग सहेगी और ढोगा तपस्या महापुरुष बोलता सच बता आपको मैं बताऊंगा एक घटना करता हूं, आपको बताऊंगा नहीं घटना घटेगी तब पता चल उसने डिंडोरा पटवा दिया रोज सबसे शाम को चार से पांच बजे को दर्शन होता था एक घंटा दे कह रहा और फिर उसने डिंडोरा पटवा दिया कि नौ से दस होगा कल से नौ से दस को होगा कह दिया प्रचार हो गया अब कौन जाए चार बजे कोई नहीं गया चार दर्शन करने के लिए चार से पांच होगा नहीं आज से चार से पांच नहीं होगा कोई मत जाओ कल होगा नौ से दस फिर एक सैनिक को भेज दिया भगत बना करके गया बोला कि महाराज गांव में प्रचार हो गया है आप किसी औरत के साथ आपका संबंध है इसलिए आज कोई नहीं आया सुनते ही उसके अहंकार को ऐसा चोट लगा ऑन दॉट डेड राजा और मंत्री छिपके खड़े थे पेड़ों का पीछे तो मंत्री बोला चलो चलो राजा अब क्या हुआ है क्या, हुआ है? क्या हुआ? मर गया क्या हो पूछो कहानी क्या होगी अहंकार क्या चिंता था झूठा ढोंग कर रहा था अब अहंकार पुष्ट हो गया तो तब तो ठीक था जब अहंकार को लगा झंडा, गया कहानी बता यही अहंकार यहाँ इंद्र है जब क्या हाल उसका होगा देखना